वो लोग बोले क्या हम तुम पर इमान ले आएं हालांकि बड़े नीचे दर्जे के लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं